जी के प्रति प्रेम प्रकट हुआ एक ही शब्द को कई बार कहने लगे प्रहलाद भद्र भद्रमते भद्र भद्रम ते मांग मांग बर मांग बार बार मांगो मांगो मांगो तो शब्द का पुनः पुनः उच्चारण वो यहां दोनों भाव हैं हे नाथ इस भवचक्र में मैं पड़ा हुआ संसार चक्र कदना ग्रसताम प्रणीता संसार चक्की चक्की में पिस रहा हूं इसलिए शिव शिव हुई प्रसन्न करूदा इस भव पारिधि में डूब रहा हूं इसलिए शिव शिव हुई प्रसन्न करूदा हे शिव हे शिव प्रसन्न हो जाइए मेरे ऊपर दया कीजिए दूसरा अत्यधिक प्रेम में विह्वल होकर कह रहे हैं हे शिव हे शिव मेरे ऊपर दया कीजिए मेरे ऊपर रीझ जाइए ढर जाइए प्रसन्न हो जाइए अथवा हे शिव आप कृपा करेंगे तभी हमारा शिव होगा इसलिए हे शिव आप ऐसी कृपा कीजिए मुझे शिवता दे दीजिए शिवत्व दे दीजिए मेरा परम कल्याण हो जाए और गोस्वामी जी के मत के अनुसार बिना भगवान नाम में रति के जीव का परम कल्याण संभव नहीं है नहीं है नहीं है सुरु तरु तो ही दारिद्र सताई है गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा है यदि तू राम नाम से विमुख है तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी दरिद्रता के दुख से तुझे रोना पड़ेगा शुरू सर तीर नीर बिन दुख पाई है गंगा के तीर पर तुझे बिना नीर के रोना पड़ेगा नाम से विमुख कल्प वृक्ष भी तेरा दारिद्र्य दूर नहीं कर सकेगा नाम से विमुख होने पर गंगा भी तुझे पवित्र नहीं कर सकेगी इसलिए शिव शिव हे शिव आप मुझे भी शिव रूपता प्रदान कीजिए आप शिव कैसे हो गए आपका वेश तो अशिव है आपका वेश अशिव है चिता की भस्म लगाते हैं मुंडमाल पहनते हैं गजचर्म चर्म ओढ़ते हैं व्याघ्र का परिधान धारण करते हैं वेश में तो शिवता नहीं है वेश अशिव है पर आप शिव कैसे हो गए मानो आपने अशिव वेश धारण ही इसलिए किया कि भले ही कोई अशिव हो लेकिन नाम महाराज का आश्रय ले तो अशिव वेशधारी भी शिव हो जाएगा आहा बड़ा सुंदर वर्णन है समिंत ये भगवत चरणारविंदम बज्राम कुश्वज सरोह लाछनाढ़लखच्रबाला ज्योत्स्नाराहत महद्रदयाूर्धुधि शिव शिव भूत कपिल भगवान कह रहे हैं हे प्रभु आपके चरण कमलों का बारंबार ध्यान करना चाहिए सम्यक प्रकार से चिंतन करना चाहिए जिसमें ध्वज वज्र अंकुश और कमल का चिन्ह सुशोभित है वो चरण हैं कैसे बोले जिन चरणों के प्रक्षालन रूप दिव्य जल को आशिवेशधारी शिवजी ने अपनी जटाओं पर धारण किया तो वे कैसे हो गए शिवा शिवो शिवोभूत अशिवेशधारी शिव ही शिव हो गए जिनका नाम लेने से अशिवेशधारी शिव ही शिव हो गए नाम की कैसी महिमा है ये देख लीजिए स्पष्ट चिता की भस्म आपको छू जाए तो नहाना पड़ेगा नहाना पड़ेगा शमशान में जाकर नहाना पड़ता है लेकिन भगवान शंकर सदा ही स्मशान में रहते हैं अस्थियों की माला धारण करते हैं मुंडमाल धारण करते हैं चिता भस्म लगाते हैं और जब सायंकाल कैलाश में रोज संध्या के समय कीर्तन होता है रोज कीर्तन होता है उस कीर्तन में गणेश जी महाराज कार्तिक जी महाराज वाद्य बजाते हैं गंधर्व वाद्य बजाते हैं पार्वती जी सिंहासन पर बैठकर उस नृत्य का दर्शन करती हैं और श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करते हुए शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो उसमें जब नाम संकीर्तन करते हुए शंकर जी नृत्य करते हैं तो शास्त्रों में लिखा है कि उनके जटाएं खुल जाती हैं और जटाओं में लगी हुई विभूति अंग में लगी हुई विभूति जब जटाओं के प्रहार से झड़ती है तो ब्रह्मादिक देवता उस विभूति को उस चिता भस्म को मस्तक पर धारण करके कृतकृत्य हो है यह एक नामनिष्ठ के शरीर की रज है लिखा है आए, कई जगह उद्धरण है सती जी ने यही तो फटकार कर कहा अरे मूर्ख दक्ष यक्षर ना गिरेतमृण सकृत्संगादमा सु्रकीर्तिमलघ्यशासन भवान हो शिव शिवतर जिनका दो अक्षर का नाम कोई धोखे से उच्चारण कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसी पवित्र कीर्ति वाले भगवान शिव से देश तो तुम जैसे महामूर्ख ही कर सकते हैं भगवान शिव शिव शिव हो नाम महात्म्य को प्रकट करने के लिए ही शंकर जी ने यह वेशभू साधारण किया राम राम तो करो तो मेरे जैसे होने पर भी जगत पूजे हो जाओ राम राम तो करो परम मंगलमय स्वरूप है भगवान शंकर का हुई प्रसन्न आप प्रसन्न हो जाइए जैसे धनवान की प्रसन्नता धन देती है ज्ञानवान की प्रसन्नता ज्ञान देता है वैराग्यवान की प्रसन्नता विरक्ति को देती है ऐसे ही भक्त की प्रसन्नता ही भक्ति को देने में समर्थ है आप भक्ति चाहते हैं भक्त को प्रसन्न कर लीजिए इसी को गोस्वामी जी ने बहुत सहज शब्दों में कहा राम भक्ति अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत हो ही अनुकूला अनुकूल होना मैंने प्रसन्न होना अनुकूल होना उसी को अनुकूल होना कहेंगे उसी को प्रसन्न होना कहेंगे प्रसन्नता में ही अनुकूलता होती इसलिए प्रसन्नता ही अनुकूलता है कैसे प्रसन्न होंगे हा हा हा देखिए हम जो चाहते हैं वो आप करने लग जाएं तो हम प्रसन्न हो जाएंगे हमें जो प्रिय है वो कार्य आप करने लग जाएं तो हम प्रसन्न हैं वस्तुतः जो भगवान के भक्त होते हैं संत महापुरुष होते हैं उन्हें संसार की किसी भी वस्तु को देकर के प्रसन्न नहीं किया जा सकता हम जैसे भेष बनाकर घूमने वाले लोग उनको बढ़िया भोजन करा दो कपड़ा दे दो दक्षिणा दे दो तो प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन वस्तुतः जो संत हैं जिनकी हरिनाम में वास्तविक रति है ऐसे महान संत प्रेम भिक्षु जी महाराज की कोटि के जो संत हैं उन्हें लौकिक पारलौकिक किसी भी पदार्थ को देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता उन्हें संतुष्ट करने का एक ही उपाय है श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री जे गौरी शंकर भगवान की आप प्रसन्न हो जाइए शंकर जी कैसे प्रसन्न होंगे शंकर जी राम राम करने से प्रसन्न होंगे शंकर जी अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते शंकर जी अपनी पूजा से प्रसन्न होते हैं होकर क्या देते हैं जो संपत्ति शिव ही दीन दियो दसमाथ सुई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ प्रसन्न हो गए शंकर जी रावण की उपासना से महाराज बड़ा भगत था उसने अपने सिर काट काट के शंकर जी को चढ़ा दिए एक, एक के कोटिन पाए लेकिन जब उसकी लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो सब देवता आकाश में तमाशा देखने आ गए उसमें शंकर जी सबसे आगे खड़े थे बोलो शंकर भगवान की देवताओं ने कहा महाराज आपकी भगत का नगर जल रहा है और आप हंस रहे हैं देख रहे हैं क्या बात है बोले जो श्री राम जी से विमुख है जो श्री रामनाम से विमुख है उसका तो यही हाल होना चाहिए वो रहने लायक का है? वो जलने लायक बहुत अच्छा है हम तो बहुत राजी हैं क्यों हमको भस्म की जरूरत है जल जाएगा तो खूब प्रचुर भस्म रत, प्रचुर मात्रा में भस्म मिलेगी देखो देवताओं जो राम राम नहीं करता उसकी यही दशा होती है और देख लो जो राम राम करता है उसके घर में आंच तक नहीं लगी जा रानगर निमि से एक माही एक विभीषण कर ग्रहनाही ना जी को छोड़ दिया क्योंकि रामा रामायुधंकित ग्रह शोभावरणी न जाय नव तुलसी का वृंद कहां देख हर सिपिराय इस संसार में भयंकर आग लगी भई है और सबके घर जल रहे हैं लेकिन इन विमुखों की लंका में जो विभीषण के आदर्श का पालन करने वाले सज्जन निवास करते हैं जिनके घर पर लिखा श्रीराम जय राम जय जय राम, राम अथवा श्री कुटीर श्री प्रेम कुटीर लिखा हुआ है अथवा जिनके घर के कोने कोने में भी हरिनाम लिखा है संतों की छवियां विराजमान हैं, श्री ठाकुर जी की मंगल में ही छवियां विराजमान हैं वह इस विमुखों की लंका में रहने के बाद भी जलने से बच जाए और नहीं तो तौलो तो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है गोस्वामी जी विनय जी में कहूं जाए दुनिया के किसी सुरक्षित प्रदेश में पहुंच जाए तिहू ताप तपी है तीनों तापों से तपेगा तेरी तपन तेरी जलन कोई शांत नहीं कर सकता है आप प्रसन्न हो जाइए आपकी प्रसन्नता से हमारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा क्या बोले आपके प्रसन्न होते ही श्री रघुनाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे आपके प्रसन्न होते ही तुम पुनी राम राम दिन रात आपके प्रसन्न होते ही हमारे रोम रोम से ररंकार गूंजने लग जाएगा आप खुश हो जाइए आप अपनी करुणा भरी दृष्टि से इस दास की ओर देख लीजिए बस फिर भजन करना नहीं पड़ेगा फिर भजन छोड़ के दूसरी क्रिया बनेगी नहीं आप प्रसन्न हो जाइए दया कर दीजिए आप प्रसन्न हो जाए प्रचेता भगवान को प्रसन्न करने चल पड़े इसी सौराष्ट्र की घटना है नारायण सरोवर की तरफ कच्छ नारायण सरोवर भगवान को प्रसन्न करने चल पड़े भगवान की प्राप्ति का संकल्प लेकर चल पड़े भगवत भजन का संकल्प लेकर के प्रचेता चल पड़े और एक सरोवर में से उसी समय उन्हें एक दिव्य संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी कान लगाकर सुना क्या है संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी दिव्यवाद रहे हैं श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन हो रहा है विचार करने लगे जल में से इतनी सुंदर सुंदर संगीत की ध्वनि संकीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही है वे विचार कर ही रहे थे तब तक भगवान शंकर अपने पार्षदों के सहित भगवती उमा के सहित प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जैसे ही शंकर जी प्रकट हुए प्रचेताओं ने प्रश्न किया प्रभु हमने आपकी प्राप्ति की कामना भी नहीं की आपकी उपासना भी नहीं की फिर भी आपने सहज ही कृपा करुणा करके दर्शन दिया है तो हमसे कोई क्रिया तो ऐसी बनी नहीं हमसे कोई उपासना तो ऐसी बनी नहीं आप प्रसन्न कैसे हो गए शंकर जी बोले हम प्रसन्न कैसे हो गए इसको बतावें हमारा बताइए आहा, लिख लीजिए याद कर लीजिए समझ लीजिए शंकर जी की प्रसन्नता का उपाय शंकर जी कह रहे हैं भगवंतम वासुदेव प्रपन्न सब प्रियो ही में भागवत का वाक्य भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान वासुदेव का जो प्रपन्न है शरणागत भक्त वह मुझे प्रिय है अभी तुमने भजन नहीं किया अभी तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं हुई अभी तुमने भजन का आरंभ भी नहीं किया किंतु हम भगवान का भजन करेंगे हम राम राम करेंगे यह संकल्प आपने ले लिया बस इसी से रीज कर हम तुम्हारे सामने हे प्रचेताओ मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं स्वधर्मिष्ठ सत जन्मचिता पर परिमा अब्यात भागवत वैष्णव पदह विबुक हे चेताओ कोई सौ जन्मों तक निष्ठापूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है इससे अधिक पूर्ण होने पर मेरे लोक की प्राप्ति का अधिकारी होता है किंतु ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले को भी ब्रह्मलोक जाकर आना पड़ता है और राम जी को छोड़कर केवल मेरी उपासना कोई करे ज्यादा पुण्य हो जाए तो मेरे तक तो आ जाएगा लेकिन वहां से भी लौट के फिर आना पड़ेगा किंतु हमारे श्री राम जी के पवित्र नाम का जो जप करते हैं संकीर्तन करते हैं उनकी उपासना करते हैं हे प्रचेताओं उन्हें लौटकर इस दुख में संसार में कभी नहीं आना पड़ता तुम लोग हमको इसलिए प्यारे लग रहे हो कि तुम भजन का संकल्प कर रहे हो अभी भजन नहीं किया भजन का तो आरंभ ही नहीं हुआ एक माला तक नहीं फेरी अब भजन का निश्चय करके जा रहे हो बस इसीलिए हम प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे रहे हैं और इदम जपत भद्रंबो भद्रंब विशुद्धम नृपनंदना हे नृपनंदन ये रुद्र गीत को मैं तुम्हें सुना रहा हूं इसका तुम पाठ करो जप करो तुम्हें शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति होगी यहां तक शंकर जी ने कह दिया इसको पढ़ोगे तो तुम कर्मबंधन से छूट जाओ जाओ इसमें भगवान के रूप की महिमा भगवान के नाम की महिमा का ही रुद्रगीत में वर्णन किया गया तो भगवान शंकर प्रसन्न कैसे होंगे राम जी की भक्ति करने से शंकर जी प्रसन्न होंगे और जब शंकर जी प्रसन्न होंगे तभी असली अर्थों में श्री राम प्रेम की प्राप्ति होगी अन्यथा श्री राम प्रेम की प्राप्ति संभव नहीं है हे करुणामय आप प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया कीजिए हे करुणामय आपकी कीर्ति बड़ी उदार है उदार शब्द का अर्थ क्या है किसी भूखे को दो रोटी दे दी उदारता नहीं है किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे दिया उदारता नहीं है किसी अभावग्रस्त के अभाव की पूर्ति करना वो पूरी उदारता है नहीं उदार शब्द का संस्कृत अर्थ है उत्तर्धम रात ददात प्रयचती सब उदारा क्या उदार शब्द का अर्थ होता है जो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक दे दे उसे उधार कहा जाता है और सूखड़ी गांठिया खूब खाए खाते खाते बच गया अब चल नहीं रहा है तब देखते हैं कोई भिक्षुक मिल जाए कोई गरीब मिल जाए उसको दे दी उधारता है ऐसा नहीं करना चाहिए उधारता नहीं है हिनात, आप इतने उदार हैं इतने उदार हैं कि किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने प्राण जीवन धन को भी दे डालते हैं दे देते हैं इतने उदार हैं भगवान शंकर की उदारता का परिचय आपको प्राप्त करना हो तो सौराष्ट्र की भूमि के महान संत भक्तराज श्री नरसी मेहता जी से पूछ लीजिए शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा क्या चाहिए ब्राह्मण बालक क्यों रो रहे हो बोले जो वस्तु आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो और उसकी प्राप्ति में मेरा परम हित तो हो वही आप दे दीजिए बोले पार्वती जी बालक बहुत चतुर है हमसे भगवान भगवान को ही मांग रहा है बोले चलो वृंदावन तुमको रास का दर्शन कराते हैं भगवत प्राप्ति करा दी शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो राम जी को झोली में डाल देंगे आपको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी राम जी को झोली मिलाकर बिठा देंगे ये तो उनकी है भक्तों के प्रति उदारता और वस्तुतः शंकर जी इतने उदार हैं इतने उदार हैं सुनाई होगा आप लोगों ने कि एक चोर उसको चोरी का उपाय उसका कहीं सफल नहीं हुआ तो मन में सोचा चले आज शिव मंदिर में ही चोरी किया जाए वो भोले बाबा फकड़ महात्माएं उनके मंदिर में चोरी लायक कोई चीज होती नहीं विष्णु भगवान के मंदिर राम जी के मंदिर में तो बहुत कुछ मिलेगा शंकर जी के मंदिर में तो जल चढ़ाओ बिल्ली पत्र चढ़ा दो चोखा चढ़ा दो इसी में शंकर जी खुश पात आखत थोड़े विनय जी ने कहा कितने जल्दी प्रसन्न पत्ता चढ़ा दो अक्षत चढ़ा दो इसी में प्रसन्न गाल बजा दो एक लोटा जल चढ़ा दो जलधारा प्रियो शिवा सबसे सस्ती पूजा है भगवान शंकर की सबसे सस्ती पूजा धतूरे के फूल किसी देवता को चढ़ते हैं आकड़े के फूल चढ़ते हैं किसी को और आग धतूरा किसी बगीचे में कोई बोता है ऐसी चाय जहां पैदा हो जाती है कितने करुणा में बोले तुमको कुछ न मिले बेला चमेली जूही गुलाब न मिले तो कोई बात नहीं आग धतूरा चढ़ा दो मुसी से पिसे। वो गया वहां महाराज शंकर जी के मंदिर में चोरी की तो कोई ऐसी चीज थी नहीं तो उसने अपने शरीर का कपड़ा फाड़कर कपड़ा जलाया क्योंकि प्रकाश में तो दिखाई पड़ेगा क्या चोरी करने लायक है कपड़ा जलाया शिवलिंग के ऊपर जैसे पंखा लगाया जैसे घंटा लगा, लगा दिखाई पड़ा बोले और कोई चीज़ तो है नहीं ये घंटा पीतल का घंटा है और यही बेच लेंगे कुछ न कुछ कुछ न कुछ तो बिक ही जाएगा कुछ न कुछ धन मिल जाएगा तो वो शंकर जी के घंटे को उतारने की कोशिश करने लग गया पर वो थोड़ा सा ऊंचे था ऊपर से खोलने में उतारने में परेशानी हो रही थी तो उसने सोचा कि क्या है कोई दूसरा उपाय तो है नहीं शंकर जी की पिंडी के ऊपर ही खड़ा हो गया खड़ा होकर घंटा खोलने लग गया डिगडिग डिगडिग डिगडिग डमरू बजू था अरे भाई डमरू कैसे बज रहा है घबरा गया बेचारा शंकर जी कहे वरम्रू ही वरम ब्रू वरदाना महाराज हमने तो कोई आपकी आराधना उपासना की नहीं आप इतने प्रसन्न कैसे हो गए वर्ग मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं एक तो देखो कार्तिक मास चल रहा है दीपदान की बड़ी महिमा है जंगल में ये मंदिर है कभी कभार कोई आता है रात में तो कोई यहां आता नहीं दीपदान कभी हमारे मंदिर में होता नहीं तुमने आग जला दी उसको हमने दीपदान के रूप में स्वीकार कर लिया और सेवा पूजा की क्या चले लोग फूल चढ़ाते हैं बेलपत्र चढ़ाते हैं आग धतूरा चढ़ाते हैं एक लोटा जल चढ़ाते हैं तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया हमारे ऊपर तो तुम्हारे जितना बड़ा भक्त तो कौन होगा जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया हो मेरे ऊपर वरदान मांगो बोले प्रभु हमें चोरी न करना पड़े हमारा जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ है पर क्या करें दुर्भाग्य ऐसा है मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका और चोरी करके अपना गुजारा करता हूं बोले जाओ इस जन्म में राम राम करो अगला जन्म तुम्हारा बिश्रवा के पुत्र इडवड़ा के गर्भ से तुम्हारा जन्म एडविड कुबेर के रूप में होगा अब तुम्हें चोरी नहीं करनी पड़ेगी इस त्रिभुवन का जितना धन है उसके स्वामी तुम माने जाओगे चोर को कुबेर बना दिया इतनी उदारता कहीं दिखाई पड़ेगी आपको करुणामय उदार कीरती बली जाऊं मैं बली, बली बली जाता हूं बली बली जाता हूं माने आपकी इस कृपा करुणा पर न्योछावर हूं हर निज माया आप अपनी माया को हर लीजिए यद्यपि ये तीनों देवता माया रहते हैं त्रिगुणातीत हैं लेकिन सृष्टि के क्रम में इन्होंने त्रिगुण को स्वीकार किया है ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार किया है विष्णु भगवान ने सतुगुण को स्वीकार किया है और भगवान शंकर ने तमोगुण को स्वीकार किया है क्योंकि संघार की क्रिया तमोगुण की क्रिया है तो एक अर्थ हरव निज माया का है हे नाथ भजन में बाधक तमोगुण है और आप तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हैं। इस तमोगुण को रोक लीजिए जिसमें भजन कर सकू भजन हो नहीं तामसते हम तो हमारे सारे तमोगुण को अपहरण यही तमोगुण माया है इस तमोगुणी माया से मुझे बचा लीजिए यह है आपकी आप रोकेंगे तो ये रुक जाएगा हिनाथ जलज नयन आपके नेत्र कमल के समान है जलज नयन का तात्पर्य क्या है जलज नयन का तात्पर्य यह है कि हमारी कोई बात आपसे छुपी हो। हमारा कोई क्लेश कष्ट आपसे छुपा हो ऐसा तो नहीं है आपकी छोटी आंख तो है नहीं आपकी आंख तो जलज नयन कमल किस्मान आपकी आंख आप है करुण दीर्घ नयनम नयना विरामम कमल कल आपके विशाल सुंदर नेत्र हैं जिनमें करुणा का सिंधु उद्वेलित हो रहा है ऐसे सुविशाल आपके कमल दल के शमान नेत्र हैं आपसे हमारी कोई पीड़ा छिपी हुई नहीं है इसलिए अब हम कुछ कहने में समर्थ नहीं हैं, आप कृपा करुणा कीजिए अपनी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से हमारी ओर देखिए तात्पर्य जलज जा नयन गुण अयन आप गुण के अयन हैं। निवास स्थान है सारे गुण आप में रहते हैं आप लोग कहेंगे कि शंकर जी को तुलसीदासी तो गुण ऐन कह रहे हैं और सती पार्वती जी के प्रकरण में शंभु सकल अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम शंकर जी को अवगुण का भवन कहा गया और यहां कहते हैं गोस्वामी जी गुण भवन गुण आयन गुण के आयन है क्यों ना हो हा हा भगवान श्री राम कैसे हैं बोले असंख्य कल्याण गुणगण निलय दिव्य अचिंत्य अनंत असंख्य कल्याणकारी गुणगण उनके सिंधु हैं श्री रघुनाथ जी